परमार्थ प्रसंग 145. त्रिताप दग्ध जीव को जो शांति के पथ पर भगवान की ओर ले जाते हैं वही है गुरु गुरु और शिष्य का संबंध है पारमार्थिक पिता पुत्र के भाव का लौकिक पिता जन्म देते हैं गुरु शिष्य को परम पद के दर्शन दिलाकर जन्म मरण के चक्र से उसका उद्धार करते हैं पितृण वन संरक्षा श्राद्धादि के द्वारा चुकाया जा सकता है परंतु गुरु अविद्या से उद्धार करते हैं अतः उनका ऋण शोध नहीं किया जा सकता सर्वस्व अर्पण करके भी नहीं जिस तरह वंश परंपरा के अनुसार पिता पितामह आदि के कुछ न कुछ गुण पुत्र पौत्रादि में उपस्थित होते हैं उसी तरह गुरु परंपरा से कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव शिष्य प्रशिष्यों में भी दिखाई पड़ते हैं एक व्यस्त होने से वस्तुलाभ नहीं होता परमात्मा ही एकमात्र वस्तुसार सत्य और बाकी सब कुछ संसार प्रपंच अवस्तु असार असत्य और धोखा देने वाले हैं अतः त्याज्य है यह ज्ञान परिपक्व होना चाहिए एक जब तुम न रहोगे तभी तुम सत्य सत्य रहोगे तभी तुम्हारा यथार्थ जीवन शुरू होगा जब तुम्हारा मरण होगा मैं मरते ही मिट गया जंजाल 148 हम लोग मानो संसार के ऊपर ही हमारा जीवन मरण भर को ऐसा सोचकर प्राण पड़ से अपने स्वार्थ और अधिकार रक्षा के लिए न मालूम कितना तूफान मचाते हैं खुद अशांति भोग करते हैं और दूसरों की क्षति और सर्वनाश करते भी कुंठित नहीं होते रात दिन दौड़ धूप लूटपाट और काटा काटी करते करते प्राण निकलते हैं लोग जैसे कहते ही हैं मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है महामाया की माया ऐसी ही है माँ बैठे बैठे खेल देखती है और हंसती है जैसे बिल्ली या कुत्ते के छोटे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे को काटा काटी करते हैं एक आधद दाद भी गड़ा देते हैं हम खेल में व्यस्त ही जरूरत से बहुत ज्यादा गुरुत्व आरोपित कर देते हैं और उसके साथ बिल्कुल घुल मिलकर उसमें इतने अपने को संलग्न कर देते हैं कि हमें अपने मरने जीने का भी होश नहीं रहता इससे खेल तो खूब अच्छा जमता है जैसे कि नट या नटी अपनी भूमिका के साथ मिलकर एक रूप होकर अभिनय करने से अभिनय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है पर वह है कुछ समय के लिए ही